महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व चतुस्िंशोध्याय मरे हुए पुरुषों का अपने पूर्व शरीर से ही यहां पुनः दर्शन देना कैसे संभव है जन्मेजय की शंका का वैषम पायन द्वारा समाधान स्वतिरुवाच एकुत्वापो विद्वान्न सृष्टो भुज्जनमेजय पितामहना सर्वेश गमनागमनमा सौति कहते हैं अपने समस्त फितामहो के इस इप्रकार प्रलोक से आने और जाने का वृत्तान्त सुनकर विद्वान राजा जन्मे बे प्रसन्न हुए अब्रविच्य मुदायुक्त पुनरागमनं प्रति कथं न्यक्तदेहानां पुनस्तद्रूपदर्शनं प्रसन्न होकर वे पुनरागमन के विषय में सन्देह कर्ते हे बोले भला जिहोने शरीर का पर्याग कर दिया है उन पुरुषों का उसी रूप में दर्शन कैसे हो सकता है प्रतापान प्रोवाचता उनके ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रताप व्यास शिष्य विप्रवर वै सम्पा उन राजा जन्मे जैसे कहा वै सम्पावाच अभिप्रणाशर्वेशा कर्मण मितिश्चय कर्मजानी शरीर आड़ी तथैवाकृत यो निप वैसम पायन जी बोलिए नरेश्वर यह सिद्धांत है कि समस्त कर्मों का फल भोग किए बिना उनका नाश नहीं होता जीवात्मा को जो शरीर और नाना प्रकार की आकृतियाँ प्राप्त होती हैं वे सब कर्म जनित ही हैं महाभूतान नि भूताधिपतिश्रयात तेजा च नृत्य संवासो न विनाशो वियुताम भूतनाथ भगवान के आश्रय से पाँचों महाभूत हमारे शरीरों की अपेक्षा नित्य है उन नित्य महाभूतों का अनित्य शरीरों के साथ संसार दशा में नित्य संयोग है अनित्य शरीरों का नाश होने पर इन नित्य महाभूतों का उनसे वियोगमात्र होता है विनाश नहीं है अनायास प्रतम कर्म सत्य श्रेष्ठ फलागम आत्मा चयी समायुक्त सुख दुख कर्तृत्व अभिमान के बिना अनायास किए जाने वाले कर्म का जो फल प्राप्त होता है वह सत्य और श्रेष्ठ है अर्थात मुक्तिदायक है कर्तृत्व अभिमान और परिश्रम पूर्वक किए हुए कर्मों से बंधा हुआ जीवात्मा सुख दुख का उपभोग करता है अविनाश तथा युक्त क्षेत्रज्ञ निश्चय भूता नाम आत्मको भाव यथाश क्षेत्रज्ञ इस प्रकार कर्मों से संयुक्त होकर भी वास्तव में अविनाशी ही है यह निश्चित है किंतु भूतों के साथ तादात्म्य भाव स्वीकार कर लेने के कारण वह ज्ञान के बिना उनसे अलग नहीं हो पाता यावन्न क्षीयते कर्म तब तस्वरूपता क्षीण कर्मान लोके रूपान्यम निगछति जब तक शरीर के प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं होता तब तक उस जीव की उस शरीर से एक रूपता रहती है जब कर्मों का क्षय हो जाता है तब वह दूसरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है नाना भावा तथा एक शरीरम प्राप्त संघता तथा नित्या पृथक भाव बिजाता भूत इंद्रिय आदि नाना प्रकार के पदार्थ शरीर को पाकर एकत्व को प्राप्त हो गए हैं जो देह आदि को आत्मा से पृथक जानते हैं उन योगियों के लिए वे सारे पदार्थ नित्य आत्म आत्मस्वरूप हो जाते हैं अश्वेधे अश्व स्वसंज्ञापन प्रति लोकागता नि्यम प्राणा नित्यम शरीरिणाम जब अश्व का वध किया जाता है उस समय जो सूर्य सूर्य ते चक्षुवातम प्राण तुम्हारे नित्य सूर्य को और प्राणवायु को प्राप्त हों इत्यादि मंत्र पढ़े जाते हैं उनसे यह सूचित होता है कि देधारियों की प्राण इंद्रियां निश्चित रूप से सर्वदा लोकांतर में स्थित होती है अतः परलोक में गए हुए जीवों का वैसे ही रूप से इस लोक में पुनः प्रकट हो जाना असंभव नहीं है अहम हित्वित प्रियम चेत तप पार्थिव देवजानी पंथानते यज्ञ संस्तरे पृथ्वीनाग तुम्हें प्रिय लगे तो मैं तुम्हारे हित की बात बताता हूँ यज्ञ आरम्भ करते समय तुमने देवयान मार्गों की बात सुनी होगी वे ही तुम्हारे योग्य हैं आहितो यत्र यज्ञस्ते तत्रिता समन्विता देवा पशुनाम गमनेश्वरा जब तुमने यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ किया तभी से देवता लोग तुम्हारे हित से सुहृद हो गए जब इस प्रकार देवता मित्रभाव से युक्त होते हैं जब व्य जीवों को लोकांतर की प्राप्ति कराने में समर्थ होने के कारण उन पर अनुग्रह करके उन्हें लोकों की प्राप्ति करा देते हैं गतिमत इष्वा नान्य निया बव्युत निस्ट पंच के वर्गे निते चात्मन पुरुषा अश्चा समयोगम पश्यती वृथा मति वियोगे शोचते त्यम सबाला इसलिए नित्यजीव यज्ञों द्वारा देवताओं के कराधना करके लोकांतर में जाने क शक्ति पाते हैं है यज्ञ वे वैसे नहीं हो पाते यह पांच भौतिक वर्ग नित्य है और आत्मा भी नित्य है ऐसी दशा में जो मनुष्य उस आत्मा का अनेक प्रकार के देहों से संबंध तथा उनके जन्म और नाश से आत्मा का भी जन्म और नाश समझता है उसकी बुद्धि व्यर्थ है इसी प्रकार किसी से किसी का वियोग हो जाने पर जो अत्यंत शोक करता है वह भी मेरे मत में बालक ही है वियोग दोषी संयोगम सासर्ज असंगे संगमोनाते नाते दुखम भुवि योग जम जो वियोग में दोष देखता है वह संयोग का त्याग कर दे क्योंकि असंग आत्मा में संगम या संयोग नहीं है जो उसमें संयोग का आरोप करता है उसे को इस भूतल पर का दुख सहना पड़ता है परा परो दू दू पराम बुद्धि ज्ञावा मोहाद्य दूसरा जो अपने पराया के ज्ञान में ये उलझा रहता है वह अभिमान से ऊपर नहीं उठ पाता जो किसी के लिए पराया नहीं है उस परमात्मा को जानने वाला पुरुष उत्तम बुद्धि को पाकर मोह से मुक्त हो जाता है अदर्शनाम पति पुनस्ादर्शन गा तम वेद मिना सौमा न चाम विरागताम वह मुक्त पुरुष अभ्यक्त से ही प्रकट हुआ था और पुनः अभ्यक्त में ही लीन हो गया ना मैं उसे जानता हूँ ना वह मुझे फिर तुम भी वैसे ही बंधन मुक्त क्यों न हो गए ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं मुझमे वैराग्य नहीं है पर वैराग्य हि मोक्ष का मुख्य साधन है पहला क्योकि वह इन्द्रो का विषय नहीं रिा दूसरा क्योकि उसके लिमुझे जानने का को कारण नही एन एन शरीरेण करोत्य ते मनीश्वर तेन तेन शरीरेण तद्वश्यम् उपास्नुते मान सम्मान साप्नोते शरीरं च शरीरवान् यह पराधीन जीव जिस जिस शरीर से कर्म करता है उस उस शरीर से उसका फल अवश्य भोगता है मानस कर्म का फल मन से और शरीर शारीरिक कर्म का फल शरीर धारण करके भोगता है इत महाभारते आश्रम वाषिके ही पुत्र दर्शन परमणि जन्मे जयं प्रति वाक्य चतुस्त्रोध्या इस प्रकार से महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत पुत्र दर्शन पर्व में जन्म के प्रति वैसंपायन का वाक्य विषयक चौंतीसवां अध्याय पूरा हुआ